नमस्ते दोस्तों स्वागत है केपीजी टेक में आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के एक ऐसे ऑफर की जो सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन बिल्कुल सच है बीएसएनएल का फ्रीडम ऑफर एक बार फिर वापस आ गया है दोस्तों इस ऑफर में आपको सिर्फ एक रुपए में मिलेगा फ्री सिम कार्ड रोज दो जी डेटा रोज एक सौ पूरे तीस दिन की अनलिमिटेड कॉल्स और तीस दिन की वैलिटी यानी एक रुपये में पूरे एक महीने का मोबाइल प्लान लेकिन एक जरूरी बात ये ऑफर सिर्फ नए यूजर्स के लिए है अगर आप पहले से बी यूज कर रहे हो तो ये ऑफर नहीं मिलेगा और यह ऑफर 30 अप्रैल 2026 तक ही वैलिड है तो जल्दी करो यह ऑफर लेने के लिए आपको अपने नजदीकी बी एस या रिटेल स्टोर पर जाना होगा ऑनलाइन यह ऑफर नहीं मिलेगा तो दोस्तों अगर आप बीएसएनएल ट्राई करना चाहते हो या घर के किसी बुजुर्ग के लिए सस्ता प्लान ढूंढ रहे हो तो ये मौका मत छोड़ो तीस अप्रैल से पहले नजदीकी बी स्टोर पर जरूर जाओ जानकारी काम आई तो शेयर जरूर करें के को फॉलो करते रहें धन्यवाद